मैत्रेय उपनिषद यह सामवेदी उपनिषद है इसमें कुल तीन अध्याय हैं राजा बृहद्रथ को अपने शरीर के डांसवान होने का बोध होने उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से घोर तप करने के लिए वन चले गए जहां उनके उग्र तप से प्रसन्न होकर महातेजस्वी शाकायन्य मुनि पधारे और वर मांगने को कहा आत्मतत्व का वर मांगने वाले राजा से मुनि का लंबा कथोपकथन चला जिसमें पहले शरीर की नश्वरता और उसके विभत् स्वरूप का उल्लेख है और बाद में आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया है इतना सब प्रथम अध्याय में है द्वितीय में भगवान मैत्रेय और कैलाशपति महादेव का संवाद वर्णित है जिसमें सर्वप्रथम महादेव शिव ने ज्ञान ध्यान स्नान आदि के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट किया है और बाद में संन्यास द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया तृतीय अध्याय में विशुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति का विस्तृत विवेचन करते हुए उपनिषद की महिमा के वर्णन के साथ समापन किया गया है शातिपाठप्याय माड़ी वापाणचुश्रोत्रथो बल्रििया चर्वाणी थर्व ब्रह्म उपनीषदम मां ब्रह्म निराकु महवा ब्रह्म निराको निराकणमस्तुअराक मेस्त तदात्मेरते उपनसुधर्मास्ते मयि सन्त संतुते मयि संतु ओ शांति शांति शांति हरि ओम बृहद्रथो वैनामाज्य ज्येष्ठ पुत्र निधा थेदास्वत मन शरीर वैराग्य मुपेतोरण्यमृजगाम स त्र पर तप आस्थातिक्षारण उर्दबाहुति ते सहस्र से मुकमा जग जगावाधूमकतेजता निर्दहनिवात्म भगवा झाकायण्य उतिषो तिष्ठवरमेति अब्रवी स तस्मी नमस्कृत्योवाच तत्वित्वं तत्वित्वं दो मा भगवन्नाहत्म तत्मसोमयों दया सो ब्रृहीत पुरासख्यम मांसमे छाक साय चरण्यमो नामक राजा को यह अनुभव हुआ यह स्त्री नाशवान है ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया इस कारण वह अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने वन को चले गए वहां उस राजा ने उग्र तपश्चर्या की वह सूर्य के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खड़े रहे एक सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या के फल स्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उनके समीप आए उन्होंने राजा बृहद्र से कहा उठो उठो वर मांगो तदनंतर ऐसा सुनकर एवं देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा हे भगवान मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ आप तत्व ज्ञाता हैं ऐसा हमने सुना है अतः आप मुझे तत्व का उपदेश करने की कृपा करें इस पर महामुनि शाकाय्य ने इस विषय को अति कठिन बताकर अन्य कोई वर मांगने के लिए कहा ऐसा सुनकर भयद्रथ राजा ने साकाजन्य मुनि के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा अथ किमित शोषण महानवा शिखरिण प्रवतनम ध्रुव से प्रचलनम वा व तरूण निम्जनम प शरण सुराण शोहमितेतस्सारे किश्रित सक्रुपर्तनम दृश्यतुमसीनस्थो ढेक इवाहस्म संसारे भगवस्व नो गतिरती बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं पर्वत शिखर टूट फूट जाते हैं ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं वृक्ष गिर जाते हैं पृथ्वी टूट जाती है पृथ्वी डूब जाती है देव भी सदैव स्वर्ग में स्थित नहीं रह पाते तो फिर ऐसे नासवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ विषयों में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है इसलिए हे मुनि प्रवर अंधेरे कुएँ में मेढ़क की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं हे भगवन इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं भगवन शरीरम इदम मैथुना देवोद्भूत सविध निरय देव मुत्रण निष्क्रांत अस्थिषित मससेनालिप्त चर्मणवब्दुत्र कफ मज्जादांद मणिर्बहपूर्णता भी, शरीर वर्तमान भगव गति हे भगवन् स्त्री पुरुष जन शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए क्योंकि यह मूत्र के द्वार से बाहन निश्रित हुआ है अस्थियों के द्वारा निर्मित है मांस द्वारा लेपन किया गया है चमड़े के द्वारा महा गया है एवं विष्ठा मूत्र वात पीत कप मज्जा मेध चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है इस प्रकार के विभत्स शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं अथ भगवान छाकाम सुप्रेतौ ब्रभिद्राजान महाराज कृतकृत्य दृहद्रथेक्वाकुवध्वज शेषात्म्यतकृत मरुनास्रुत खल्वात्मा के कतपो भगवन्वर्ण्यती तम भो ऐसा कहे जाने पर भगवान्कायन मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा हे hey, महाराज भद्रथ तुम इक्श्वाकुवशी श्रेष्ठ पुरुष हो आत्मज्ञ हो कृतकृत्य क्रिट हो मरुत नाम से प्रख्यात हो यही तुम्हारी आत्मा है तदनंतर राजा बृहद्रथ ने कहा हे hey भगवन आत्मा का स्वरूप क्या है इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर मुनि ने कहा शब्द स्पर्शादेथा अनर्था युते स्थित यत्वभूता परम पद शब्द स्पर्शादि विषय अनर्थ उत्पन्न करने वाले हैं तथा तो उसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम श्रेष्ठ पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आता तपसा प्राप्यते सत्व तत्वा संप्राप्यते मनह मनसा प्राप्यते ध्यामा पत्या निवर्तते तब के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है यथा निर इंधन हो वनडी स्वयो उपसाम्यति तथा वृत्तिया चित्तम स यो ना जैसे ईंधन लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं बुझ जाती है वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप हो जाता है स्वयं न उपात मन सत्यगा मिन इंद्रिया कर्म वशानुगा अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता आसक्ति के दूर होते ही कर्मों के वसीभूत ये विषय झूठे असत्य मालूम होते हैं चित्त में वही संसार तत्प्रयत्न न शोधत यन्मयोति गुह्य में तनातनम चित्त ही संसार है अतः प्रयत्नपूर्वक उस चित्त का शोधन करना चाहिए जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसकी उसी प्रकार की गति होती है यह एक गूढ़ सनातन सिद्धांत है